प्रास्तुत है सातवां पाठ कविता मां कहे एक कहानी कवि हैं मैथिली शरण गुप्त मां कहे एक कहानी बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी कहती है मुझसे यह चीटी तू मेरी नानी की बेटी कह मां कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी मां कह एक कहानी सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे जहाँ सुरभि मनमानी जहाँ सुरभि मनमानी हमा यही कहानी वर्ण वर्ण के फूल खिले थे झलमल कर हिम बिन्दु झिले थे हलके झोंके हिले मिले थे लहराता था पानी वर्ण वर्ण के फूल खिले थे झलमल कर हिम बिन्दु झिले थे हलके झोंके हिले मिले थे लहराता था, था पानी लहराता था, था पानी हां हां हा यही कहानी गाते थे खग कलकल कल स्वर से सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खग शर से हुई पक्षी की कहानी गाते थे खग कलकल कल स्वर से सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खग शर से खui पक्षी की हानि हुई पक्षी की हानि करुणा भरी कहानी चौक उन्होंने उसे उठाया नया जन्म सा उसने पाया इतने में आखे तक आया लक्ष्य सिद्ध का मानी चौक उन्होंने उसे उठाया नया जन्म सा उसने पाया इतने में आखे तक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी तब उसने जोथा खगभक्षी हट करने की ठानी मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी तब उसने जोथा खगभक्षी हट करने की ठानी हट करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी हुआ विवाद सदय निर्दय में उभय आग्रही थे स्वविषय में गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी हुआ विवाद सदय निर्दय में उभय आग्रही थे स्वविषय में गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी राहुल तू निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका राहुल तू निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका मां मेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहानी कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी कोई निरअपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उवारे रक्षक पर भक्षक कोवारे न्याय दया का दानी न्याय दया का दानी तू ने सुनी कहानी